Shanti, shanti, hi. Oṃ Aham Rudra Bhirvasu Vishvaram, yaham aditya Ruta Vishwadevi. अहम मित्रा भा बिभर्म्य अहम अश्विनो ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ पच्चीसवें की चर्चा कर रहे हैं ये वाघांभरणी सूक्त कहलाता है इसका ऋषि भी वही है और इसका देवता भी वही है इसमें हमने पहले विचार किया वेद के शब्दों को हम कैसे समझें उनका अर्थ कैसे जानें अब इसमें जो देव शब्द है उसका हमने विचार करते हुए ये देखा कि देव चार प्रकार के हैं एक साकार हैं निराकार हैं जड़ हैं और चेतन हैं जो जड़ हैं उनकी पूजा नहीं होती पूजा का अर्थ वहा उनका तत्काल आदर नहीं होता वहां उनसे प्रार्थना या स्तुति नहीं होती वहां तो उनका उपयोग होता है इसलिए हमारे समझने की बात यह है कि जड़ की जब पूजा करनी होती है तो जड़ की पूजा होती है सेवा और हमारी जो को सुरक्षित करना उसका उपयोग करने के योग्य बनाना और आवश्यक आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करना तो हम शब्दों में कह सकते हैं कि जो जड़ देवता हैं उनकी सबसे अच्छी पूजा या उनकी पूजा का जो प्रकार है वो है उनकी सुरक्षा करना उनका सदुपयोग करना हम उनको बर्बाद न करें हम उनका दुरुपयोग न करें हम उनको नष्ट न करें और जब आवश्यकता हो जितनी आवश्यकता हो उनका सदुपयोग करें ये पर्यावरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है क्योंकि जो वस्तु यदि हम नष्ट कर देंगे तो उसकी विकृति भी फैलेगी और अनुपलब्धि भी हो जाएगी तो विकृति से भी और अनुपलब्धि से भी बचने के लिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है और दूसरी चीज़ है सदुपयोग जब उसकी हम संसार में कोई वस्तु बनी है तो उसका कोई लाभ होगा कोई उपयोग होगा उसकी कहीं आवश्यकता होगी यदि इस बात को हम समझ लेंगे तो हमें कभी भी कष्ट नहीं होगा हम उसका सदुपयोग कर सकेंगे क्योंकि सुरक्षित हुआ हमारे पास पहले से है तो समझ में आया कि सदुपयोग और सुरक्षा ये जड़ देवों की पूजा है और जो चेतन देवों की पूजा है उसमें भी दो हैं एक निराकार हैं, कुछ साकार हैं। जो साकार हैं, शरीरधारी हैं माता पिता आचार्य अतिथि पति पत्नी इनको हम जब देव मानते हैं तो इनसे व्यवहार करते हैं तो अच्छा व्यवहार करें और इनसे लाभ उठाएं, इनसे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करें उनसे परमार्थ का व्यवहार करें तो जो दुनिया का स्वार्थ का लोकोपकार का व्यवहार है वो है और जो परमार्थ का व्यवहार है वो है परमार्थ का और लोकोप का सांसारिक व्यवहार करने के लिए साकार चेतन देवों की स्थिति है साकार देवों देवों और चेतन देवों से उनकी हम पूजा पूजा करते हैं ये इनकी पूजा करने का प्रकार, क्या, होगा? इनकी प्रकार होगा कि इन, इनकी क्या है हम इनकी आवश्यकता को पूरा करने का नाम सेवा है और उनको उनका आदर उनका सत्कार करें तो जो मानसिक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो सत्कार में है और उनकी जो शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति है वो सेवा में है अर्थात उनको मानसिक दृष्टि से संतुष्ट रखना और शारीरिक दृष्टि से तृप्त रखना ये साकार चेतन देवों की पूजा है ये हमारे माता पिता आचार्य अतिथि हैं इनका हम निरंतर लाभ उठाएं इनसे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें ये हमारी देव पूजा है जो तीसरा और एक और चेतन और निराकार है वो महादेव परमेश्वर है उसकी पूजा कैसे हो सकती है जिसको कोई आवश्यकता नहीं है आप उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं आप उसको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई भी बड़ा अधिकारी कोई भी स्वामी कब प्रसन्न होता है जो उसका सेवक है उसका अनुज है उसका परिवार जन है उसका साथी है जब वो उसके अनुकूल व्यवहार करता है तो उसके अनुकूल व्यवहार करने से उसकी पूजा होती है अनुकूल व्यवहार करना ही तो पूजा है जब हम किसी के यथायोग्य चीजों का उपयोग करते हैं और उसके अनुकूल प्रिय आचरण करते हैं तो वो प्रसन्न होता है और पूजा से हम किसी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए माता पिता की पूजा करते हैं माता पिता को प्रसन्न करने के लिए हम परमेश्वर की पूजा करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर हमारे मनुष्यों की तरह या वस्तुओं की तरह तो है नहीं जिसको हम साधनों से ठीक कर सकते हो जो जड़ वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित पात्रों में वस्त्रों में लपेटकर सुरक्षित करते हैं परमेश्वर ऐसा भी नहीं है और या हम माता पिता हैं आचार्य हैं अतिथि हैं उनको भोजन से छादन से वस्त्र से आसन से आदर से उनके सेवा करते हैं उनकी शुश्रूषा करते हैं तो उनको प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर को न उसका शरीर है न उसको सेवा की आवश्यकता है न उसको भोजन की आवश्यकता है ना उसी किसी तरह के मुझे आसन की आवश्यकता है फिर वो परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होगा उसकी पूजा कैसे करेंगे तो उसकी पूजा करने का अभिप्राय है कि जो उसके निर्देश आदेश इस संसार के लिए बनाए हुए नियम उनका पालन करना अर्थात जब किसी प्रशासक के नियमों का हम पालन करते हैं तो वो प्रसन्न होता है जब किसी स्वामी के आदेश का पालन करते हैं तो वो स्वामी प्रसन्न होता है तो इस दृष्टि से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अपना सर्वोपरि कर्तव्य समझें तो ये उसकी पूजा है उसी है उसकी उपासना है तो परमेश्वर की जो स्तुति है परमेश्वर की जो प्रार्थना है परमेश्वर की जो उपासना है ये उसकी पूजा का भाग है हम स्तुति के द्वारा हम प्रार्थना के द्वारा हम उसके उपासना के द्वारा उसकी पूजा करते हैं उसके अनुकूल आचरण करते हैं उसके आदे, आदेशों उपदेशों का पालन करते हैं इस तरह से चेतन और निराकार परमेश्वर की पूजा होती है देवताओं के इन भेदों के समझने के बाद फिर हम यदि मंत्र पर विचार करें तो हमारी समझ में ये बात बहुत आसानी से आ जाएगी तो जितनी ये देव हैं वो देव चेतन नहीं हैं, बल्कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रतीक हैं, शक्तियां हैं मंत्र में में कहा गया मैं, मैं इस संसार मुझे तुम देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रुद्र के रूप में दिखाई देती हूँ मैं रुद्र बहुत सारे जो देव हैं, जो रुद्रत्व का काम कर रहे हैं उनके अंदर मेरी उपस्थिति तुम देख सकते हो उस समय कोई किसी का दूसरे का नियम नहीं चल सकता है अहम रुद्रेभि भी वसुभिश्चरानी अहम आदित्य ऋत विश्व मैं आदित्यों के साथ चल रही हूँ आदित्य भी एक में नहीं है और आदित्य ऋत विश्व ऋषि दयानंद विश्व देवा का अर्थ विद्वानसा करते हैं अर्थात जो संसार में विद्वान लोग हैं वो भी देव हैं वो दे, उनसे उन भी हमको दिव्यता की दिव्य ज्ञान की साधनों की आम, मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है इसलिए उनमें भी मैं विद्यमान हूँ अर्थात परमेश्वर की जो उपस्थिति है जो शक्ति है वो सबको मिल रही है चाहे सूर्य है चाहे चंद्र है चाहे पृथ्वी है चाहे वायु है चाहे मनुष्य है तो वो कहाँ से मिल रही है उस परमेश्वर से उस परब्रह्म से मिल रही है तो वो परमेश्वर की शक्ति जब मिलती है तो वो शक्ति दूसरों के लिए काम आती है उपयोग में आती है वो शक्तिमान उससे दिखाई देते हैं तो ये शक्तिमान देव जो हैं वो हम संसार में देख रहे हैं इनके द्वारा परमेश्वर अपने आदेश निर्देशों को प्रकट कर रहा है अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है अपने जो हमारा सत्कार है हमारी जो प्रकृपा है हमारे ऊपर जो अनुग्रह है उसको प्रकट कर रहा है तो इन परमेश्वर की दी हुई वस्तुओं से हमको लाभ होता है और परमेश्वर की दी हुई वस्तुओं से हम नियमबद्ध बनते हैं उसकी व्यवस्था में चलते हैं तो मंत्र कहता है अहम रुद्रे भी वसुभिश्चरा मी अहम आदित्य ऋत मैं यहाँ पर इस संसार में रुद्र के रूप में हूँ मैं इस संसार में वसुओं के रूप में हूँ मैं इस संसार में विश्व देवा के रूप में हूँ अहम रुद्रे भी वसुभिश्चरामी अहम आदित्य ऋतु मित्रा वरुणोभा बिभर्मी अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो अब इसकी दूसरी पंक्ति में जिन जिन देवताओं का नाम लिया है वो हैं अहम इंद्राग्नि मैं इंद्र और अग्नि से अग्नि जो देव हैं उनके माध्यम से संसार में हूँ अर्थ मेरी जो शक्ति है मेरा जो सामर्थ्य है, है, है वो प्रकट हो रहा है किनसे अहम रुद्रे भी वसुभिश्चरामी अहम आदित्य रुद्रविश्वेवी अहम मित्रा वरुणोभा अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा मैं मित्र वरुण इंद्र और आदमी और अब ये भी सब देवताओं के नाम है मित्र वैसे तो ईश्वर का भी नाम है सूर्य का भी नाम है मित्रों की मित्रो तो ये मित्र वैसे परमेश्वर का भी नाम है तो यहाँ मित्र जो देव है वो हमारे लिए क्या क्या कर रहा है मित्र और वरुण एक शीतल और एक तीव्र इसी इसी तरह से इंद्र और अग्नि इंद्र भी और अग्नि भी बिजली के रूप में अच्छा इन देवों के साथ एक और विशेष बात है हमको कभी कभी लगता है कि ये देव अलग अलग हैं मूल रूप से सभी कुछ तो एक है तो फिर इन देवों के इतने नाम क्यों हैं क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकृति से इनका निर्माण किया है इनकी रचना की है उनका मूल भाग तो एक ही है एक ही तत्व से इनका निर्माण हुआ है तो एक ही तत्व से बने हुए इन भिन्न भिन्न जो देवत्व के लोग भाव हैं, उनको अलग अलग नाम क्यों हैं? इसके लिए कहते हैं कि ये स्थान से उपयोग से काल से इनको भिन्न भिन्न भिन नाम दिए गए हैं जैसे हमारे पास ये जो देव हैं, मान लीजिए अग्नि एक देवता है और इंद्र भी देवता है और वैश्वानर भी देवता है तो है तो ये सब एक ही तो इनके दो अलग अलग नाम क्यों हैं कहता है इसलिए है कि ये अग्नि जो है वो पृथ्वी स्थानीय देवता है वायु जो है वो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है और आदित्य जो है वो द्यू स्थानीय देवता है अतः इस संसार में जो पदार्थ काम कर रहे हैं वो पृथ्वी पर किसी और रूप में काम कर रहे हैं अंतरिक्ष में किसी और रूप में काम कर रहे हैं और द्यू रूप में उनका स्वरूप अलग है स्वरूप अलग है लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है वो एक ही है तो इसलिए अग्नि को ही वहाँ इंद्र कहते हैं और अग्नि को ही वहाँ आदित्य विद्युत कहते हैं तो अग्नि का नाम कहीं पर जातवेदा है अग्नि पर अग्नि का नाम कहीं पर वैश्वानर है अग्नि का नाम ही इंद्र है अर्थात बिजली अग्नि का ही रूप है कहीं कहीं अग्नि का नाम आदित्य आदित्य जो सूर्य है आप जमीन पर जिसको अग्नि कहते हैं अंतरिक्ष में उसे बिजली कहते हैं और द्यूलोक में उसी को सूर्य कहते हैं अतः ये तीनों ऊर्जा से अग्नि के रूप हैं। हम उनको पृथ्वी स्थानीय होने के नाम से उसको अग्नि नाम दिया है और अंतरिक्ष स्थानीय होने से उसे इंद्र या बिजली नाम दिया है और जो ऊपर का है द्यू स्थानीय है इसलिए उसका नाम आदित्य दिया है तो जो भी देव है वो कुछ पृथ्वी स्थानीय है कुछ दीव स्थानीय कुछ अंतरिक्ष स्थानीय है और उनके काम हैं उनके काम भी क्या क्या होते हैं कहीं गति के काम हैं कहीं प्रकाश का काम है कहीं निर्माण का रचना का काम है तो उन दृष्टि से हम उनका विवाह करते हैं और उनके काम का भी समय उनके काम की अवधि उनके काम का क्रम ये भी हम देखने में आता है इनको देखने से हम संसार को भली प्रकार देख सकते हैं भली प्रकार समझ सकते हैं और दूसरे अर्थों में हम परमेश्वर का जो सामर्थ्य होता है जैसा हमने बताया था यमो ऋषि यश्यामश्याम मंत्र अपत्यम अर्थापत्यम इच्छती तन मंत्र सै तो बहुत यो यथ काम ऋषि यस्याम देवता जिस देवता से आप जो काम लेना चाहते हो जो बात बताना चाहते हो जो चीज करवाना चाहते हो वो जिस वस्तु में घटित होती है और उस वस्तु को जो शब्द बोलता है वो सब देवत्व के अंदर आता है यम ऋषि यश्याम देवतायाम आर्थप स्तुतिम प्रयुंते उसको बता रहा है उसके ज्ञान को कर रहा है उसके ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है तब वो, वो उसी का नाम से वो पुकारा जाता है इस, इसी कारण से इन देवताओं के भिन्न भिन्न स्थान और भिन्न भिन्न उसके नाम हो जाते हैं ये जड़ भी चेतन भी जैसे हमने बताए थे वैसे हो जाते हैं तो यहाँ कहा कि मित्रा वरुण भावे भर्मी जो वरुण है उसे हम जल का देवता कहते हैं जो मित्र है वो अग्नि का देवता है तो मित्रा वरुण ये दोनों हमारे यहाँ संस्कृत में द्विवचन अनिवार्य क्यों किया गया बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्या आवश्यकता है द्विवचन की जैसे दूसरी भाषाओं में एकवचन है और बहुवचन है उसी से काम चलता है हिंदी में एकवचन बहुवचन से काम चलता है अंग्रेजी में भी एकवचन बहुवचन से काम चलता है तो फिर बहुत सारे जो समझदार अपने को कहते हैं बुद्धिमान कहते हैं वो संस्कृत को सरल बनाने के लिए ये अपेक्षा करते हैं कि द्विवचन का प्रयोग नहीं होना चाहिए किन्तु वो मंद बुद्धि है अपटित लोग हैं वो यहाँ एक वैज्ञानिकता है जिसके कारण से द्विवचन है अथा दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल दो हैं आप उनको बहुवचन में नहीं बुला सकते उनको दूसरों से अलग नहीं कर सकते यदि बहुवचन में बुलाते हैं तो एक से अधिक होने पर यदि बहुवचन होगा तो दो ही हैं ये हमको इंगित नहीं हो पाएगा ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा जो दो ही नहीं है वो कितनी भी हो सकती हैं तो दो ही हैं तो जैसे अश्विनव हम दो में ही प्रयोग करते हैं दंपति द्विवचन में ही प्रयोग करते हैं में ही प्रयोग करते हैं तो ये दो ही होते हैं और इसलिए इनका द्विवचन में प्रयोग किया जाता है और इसलिए द्विवचन का संस्कृत में आवश्यकता होती है तो ये कहते हैं मित्रा वर्णोभा विभर्मी अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा हम अश्विन को धारण करते हैं अश्विनो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध शब्द है और ये सदा इकट्ठे होते हैं और ये देवताओं के चिकित्सकों के रूप में जाने जाते हैं वैद्यों के रूप में जाने जाते हैं अर्थात देवताओं के वैद्यों का नाम अश्विनो कहा गया है तो ये वाणी जो है वो इन देवताओं को प्रकाशित करने में समर्थ होती है वो मित्र और वरुण के प्रकाशन का काम का का का का करती है वो इंद्र और अग्नि के प्रकाशन का काम करती है वो अश्विनऊ के प्रकाशन का काम करती है तो यहाँ इन देवताओं के माध्यम से वो वाणी जो परमेश्वर की है या परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो इन सभी देवताओं में परिलक्षित होता है इस तरह से इस पूरे मंत्र में रुद्र का इसके मंत्र में अहम रुद्रे भी वसु भी आदित्य ही विश्वदेवी मित्रा वरुणा या अग्निम इंद्रम और अश्विनू इतने सब देवताओं के माध्यम में हम उस परमेश्वर के महत्व को कार्य को वाणी को प्रकाशित होता हुआ देखते हैं ये इस मंत्र का विशेष भाव है यदि इन देवताओं के स्वरूप को हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं तो हमको ये जो संदेह होता है कि ये कोई व्यक्ति विशेष है इनका कोई व्यक्तिगत आकार है और इनकी कहीं से हम उपासना कर सकते हैं इनको बुला सकते हैं ये बात हमको समझ में आ जाएगी कि ये जड़ वस्तुओं का नाम है और ये जड़ वस्तुओं का नाम उनके गुणों के कारण है और वो गुण जहाँ जहाँ मिलते हैं उन सब को भी वही नाम दिया गया है तो ये जो नाम है इन नामों के कारण से ये वस्तुओं को हम उस तरह से जैसे कि प्रचलन में देखते हैं कि ये एक पुरुषाकार है और उसका नाम रुद्र है या उसका नाम इंद्र है या उसका नाम मित्र है या उसका नाम अश्विनऊ है ये नहीं है बल्कि ये सामर्थ्य है जिनसे परमेश्वर की कार्य शक्ति का परिचय मिलता है इसलिए इनको इन देवों के रूप में चित्रित किया गया है ओ